My name is Peter. I come from Austria. You are listening to Radio Matupan, ninety point four FM. Keep listening. Keep smiling. Om Shanti. Hello, Peter. Bye. How are you? Fine. Thank you. <laughs> <laughs> I'm, from... I'm <laughs> fine when I'm in India. Yeah. Acha, acha, acha. You are always fine when you are in India. So lovely country. Acha. I love the people and the cows. <laughs> okay. Okay. In Australia, what you do actually? In Australia, uh -huh. no, I'm retirement. Acha retired? Sure, yes, yes. Okay. Because before I was technique, yeah. Ah. Uh -huh. Services and buildings restoration at churches. Acha acha. And the last job was uh, work with handicaps. Okay okay. Paintings and music. Ah, uh -huh. acha painting and music you yes, also do? Yes. Ah. <laughs> yes. uh -huh. uh -huh. Actually, which type of painting uh, uh, you do there? I do. Hi, sir. I do action painting. Yes. Action do, painting. Yes. Colors and fun. <laughs> Actually, body of fun. <laughs> <laughs> <laughs> and which type of music? Music, uh... guitar, and we like Beatles. Yes. Actually, Beatles, Beatles. Okay, okay, it's okay. Fifty years ago, now what's up? Ah ha ha. You uh, teach the people same things. I, yes, yes, yes. We huh? do. We, we we play all these songs. We have a band here. Aha. Aha. Uh -huh. Actually, you have band. Yes, fifty okay. years ago. Okay. And the name was Our Dad. Oh, <laughs> <laughs> Our Dad. <Yes. laughs> okay. Okay. It's fine. Yeah. And uh, this is our Harindra Bai. He is also teacher in Banaras, oh. and he is having the habit of writing skill. Varanasi <laughs> yes I think yeah, yeah well, I think yeah so yeah So <laughs> basically <Yeah, yeah. laughs> my topic is Ayurveda and Dakshina is Brahmakumari literature the yes. comparative study of uh, Brahmakumari literature and bhakti movement bhakti literature in Hindi tradition. and uh, you know That what uh, what is the the knowledge knowledge in uh, our uh, Brahma Kumari? I uh, have compared this knowledge to all the Vedas, and, uh, the, the all दैट वॉट वॉट इज द नॉलेज इन अवर ब्रह्मा कुमारी all यूव things, Bhakti and spiritual knowledge. Yeah. Yeah. So good work he has done. Yeah. Okay. <laughs> ओके विल मूव फ्रॉम फ्राम तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं और इस वक्त हम लोग माउंट आबू में हैं और हिल जगह पे हैं बहुत ही ऊंची पढ़ाई पहाड़ के पास में बैठे हुए हैं और यहां से पूरा आबू जो है आप देख पा रहे हैं और सामने बहुत ही सुंदर शांतिवन का जो ओम शांति भवन हॉल है उसके बिल्कुल ऊपर में हम लोग हैं और मेरे साथ इस तरफ पीटर जी हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं उनसे बातें की हमने और वो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं उनका बैंड चलता है और वो अलग अलग मूर्तियाँ भी बनाते हैं तो इन्होंने अभी रिटायरमेंट लेकर माउंट आबू हमेशा आते हैं क्योंकि यहाँ आना उनको बहुत अच्छा लगता है, है और मेरे दूसरे साथी हैं हरिंद्र जी डॉक्टर साहब हैं और लिटरेचर में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है पी किया है स्परिचुअलिटी और वक्ती नॉलेज तो जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारे मीरा हैं संत आ, कबीर है तुलसीदास हैं ये सारे लोग हैं जो हैं ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके लोगों के लिए कुछ दोहे कुछ पोएम्स ऐसे दिए हैं पन उन चीज़ों को आम व्यक्ति नहीं समझ पाता, लेकिन जब हम लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं मंथन करते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें जो है बिल्कुल सटीक रूप से हमें समझ में आता है कि वो स्परिचुअल आस्पेक्ट क्या है इस तरह से जब हम लोग उन चीजों को पढ़ते हैं तो जब एक चिंतक एक विचारक व्यक्ति एक समाज आ... में बदलाव लाने के लिए जब हम लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन लोगों ने कितना अच्छी तरह से उसको उन चीज़ों को बना के रखा है और समाज में एक समरसता लाने के लिए समाज में ईश्वर के प्रति जो आस्था है भावनाएं बनी रहे वो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं और चलिए हम लोग इस विषय को और भी बातें करते हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हमारे पीटर साहब जा रहे हैं तो उन्हें अलविदा कहते हैं फिर मोस्ट वेलकम वापस आइएगा थैंक यू सो मच आपसे मैं है वेन मत वन नाइन पॉइंट को सुनते रहो मुस्कर जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओ जैसा कर्म होगा श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का करमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही थी पीटर जी से और पीटर जी ने अपने बारे में बताया और उसके साथ में हमारे साथ अभी डॉक्टर हरिंद्र जी हैं उनसे बातें करेंगे हम लोग और जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने लिटरेचर में पी की हैं और स्पिरिचुअल लिटरेचर को उन्होंने अच्छी तरह से समझा है और इसके साथ में बच्चों के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैं चाहूँगा कि हरिंद्र जी से कुछ बातें हो जाएँ बच्चों को लेकर या बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर क्योंकि अभी डिसम्बर है तो अभी इसके बाद जो भी जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल महीना शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पीरियड आ ही जाएगा तो मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम पीरियड में एग्जामिनेशन के बारे में ही बात किया जाए तो हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी फ़ायदा होगा चाहे वो किसी भी स्तर में प्राइमरी हो सेकेंडरी हो या फिर हायर सेकेंडरी हो या फिर डिग्री हासिल कर रहे हैं उन सभी के लिए जो बहुत ही अच्छा होगा तो हरिंद्र जी मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एग्ज़ामिनेशन जो चीज़ है वो कई बार जो है उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं तो एग्जामिनेशन फीयर जो है ना सभी में रहता है तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप पहले तो एग्ज़ाम इस शब्द से शुरू कीजिए कि क्या ये चीज़ें किस तरह से हमें विद्यार्थी मित्रों को लेना चाहिए वास्तव तो एग्जाम कोई भय जैसी कोई चीज़ नहीं है हाँ हाँ एग्जाम एक, एक जीवन में अवसर है हमें आगे बढ़ने का और इससे हम सकारात्मक रूप में लेते हैं हाँ तो परीक्षा एक चुनौती है एक अवसर देती है या हमारे द्वारा जो अर्जित ज्ञान है उसको प्रस्तुत करने का एक बहुत सुनहरा अवसर देती है और ये अवसर हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने का माध्यम बनते हैं वास्तव में देखा जाता है कि जब परीक्षा आती है तो विद्यार्थी बहुत भयभीत हो जाते हैं और मनोविज्ञान की भाषा में इसे शब्द दिया जाता है एग्जामिनेशन फोविया वास्तव में वो कोबिया वो काल्पनिक भय होता है हम्म जैसे आप देख रहे हैं जाड़े का मौसम है हम्म तो जाड़े के मौसम में यदि स्नान के लिए आप बाल्टी लेकर बैठ जाए और एक मग हाथ में ले लें तो आप शरीर पर अपने पानी नहीं डाले होते हैं फिर भी वो भय लगने लगता है <laughs> वो काल्पनिक भय होता है। शरीर को बिना डाले ही सोच करके वो भय लगता हाँ, है हाँ, हाँ, तो वो वो हाँ, उसी तरह से कुछ अगर मनोविज्ञान की भाषा में कहें हाँ, तो एग्जामिनेशन फोबिया भी वही चीज है हाँ, हाँ, वास्तव में ये कोई भय का कारण नहीं है लेकिन ये सोच करके जो नकारात्मक सोचते हैं तो भय हो जाती है और आप जानते हैं कि भय एक नकारात्मक मनोवृत्ति है और जब उत्पन्न होती है तो हमारे जो पॉजिटिव जो तो कार्य कार्यशक्ति है वो उसको घटा देती है हाँ। कोई भी निगेटिव थ्रेट या नकारात्मक मनोवृत्ति मनुष्य के अंदर जब उत्पन्न होती है तो उसके कार्य करने की क्षमता घट जाती है इसलिए इसे हमें एग्जामिनेशन फोबिया से अगर बचना है तो हमें एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए एक प्लानिंग के तहत यदि हम प्लानिंग के तहत अपनी एक कार्य योजना बनाकर हम पढ़ाई करते हैं नहीं, नहीं। तो परीक्षा तो एक बहुत आसान एक सहज चीज होता है ये उतना भयभीत नहीं है जितना कि विद्यार्थी प्राय सोच लेते हैं नहीं, नहीं। ये एक बहुत अवसर है क्योंकि तो अगर परीक्षा नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ेंगे नहीं, नहीं। एक बहुत अच्छा इसको सु अवसर के रूप में अगर ले ले बच्चे तो मुझे लगता है कि वो भय वाला काम जो है कम हो जाएगा एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जैसे आप देखते हैं एक मनोविज्ञान में कहावत है कि थिंक सो वी थिंक्स जैसा हम सोचते हैं वैसा ही है समझते जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग यहाँ पर माउंट आबू में हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि आप लोग हमें देखकर भी खुश हो रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जगह पे बैठे हैं तो ये पांडव भवन के पास में हम लोग इसके बिल्कुल बैक साइड में टॉप हिल पर बैठे हुए हैं गार्डन में और बड़ा ही एक जो है पहाड़ी जगह पर ये छोटे छोटे गार्डन्स बने हुए हैं जिसमें आप लोग आराम से हम लोग बैठे हुए हैं और आप लोगों से रूबरू कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से मैं बातें कर रहा था कि एग्ज़ाम फूबिया के बारे में बातें चल रही थी तो अब हम लोग यहाँ तक आए कि एग्ज़ाम फूबिया को या बै को ख़त्म करके हमें उसे एक अवसर के रूप में जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि एग्ज़ाम फियर जो है एक नेगेटिव एनर्जी है और वो सारी सकारात्मक ऊर्जा को या सकारात्मक कार्य को कम कर देती हैं इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा चिंता न करते हुए अगर इसे एक सकारात्मक रूप से हम देखें एग्ज़ाम को एक सु अवसर मुझे आगे बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस ढंग से सोच के हम लोग अगर, अगर अपने अपने मन को तैयार कर लिया और भय से मुक्त होकर काम करना शुरू कर दिया जितना भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ते रहें और खुश रहें तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे इसके तो इसी विषय को आगे जानते हैं डॉक्टर साहब बताइए कैसे हमारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम फूबिया से दूर हो जाएँ और एग्ज़ाम को इन्जॉय करें <laughs> सबसे पहले तो एग्जाम के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है जैसा कि बताया है कि यह जीवन में आगे बढ़ने का एक शुभ है यह कोई भय नहीं है हुँ, हुँ, हुँ, और एक मनोविज्ञान तथ्य है प्रमाणित तथ्य हो चुका है जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं और वैसे ही जैसी दृष्टि हमारी होती है वैसी वृत्ति वैसी कृति और ये सारी जो संसार हमें दिखाई देता है या किसी चीज के बारे में जो हमारा परसेप्शन बनता है नहीं, नहीं। वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर निर्भर होता है अच्छा अच्छा तो जैसे ही हम नकारात्मक विद्यार्थी जब परीक्षा को लेते हैं तो उनमें भय हो जाता है और वो एग्जामिनेशन फोविया और काफी वो जो करना चाहे वो कर नहीं पाते हैं नहीं, नहीं। और जैसे ही वो अपना दृष्टिकोण एक सुअवसर के रूप में बदलेंगे उनके अंदर सकारात्मक एक ऊर्जा भाव उत्पन्न होगा और उन्हें जब चैलेंज लाइफ में आता है ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब आप किसी चीज़ को चैलेंज के रूप में लेते हैं तो हुँ, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है आपके सारे जो माइंड फंक्शन है उसी तरह आपके अंदर जो है पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन से अंदर उसी तरह के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं हुँ, हुँ, बहुत कुछ दिया हुआ हमें और जैसे ही नकारात्मक सोचते हैं तो ऊर्जा ही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आप जानते हैं कि जैसे आप सकारात्मक होंगे आपके जो माइंड का जो पावर है वो बढ़ जाएगा और जैसे विद्यार्थियों में प्राय शिकायत होती है जब पढ़ते हैं तो कोई चीज याद नहीं होती तो ऐसा नहीं है ये मस्तिष्क का एक स्वाभाविक गुण है होता है वो भूलने की प्रवृत्ति नहीं होती है केवल ये होता है कि ध्यान को लगाने की जरूरत होती है अच्छा अच्छा क्योंकि जैसे देखिए कोई बच्चा अगर वो एक बार क ख पढ़ लेता है अगर बड़ा हो जाए उसको हम कहते हैं कि इसको भूल जाओ <laughs> अगर उसको पाँच साल भी अवसर दे दें तो भी नहीं भूल पा भूलेगा अगर भूलना अगर मस्तिष्क का कोई गुण होता हाँ। तो भूल जाता है <laughs> तो विद्यार्थी जो ये कहते हैं कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता है हाँ। तो उसका कारण अटेंशन अपने कई कई और चीजों में लगा देते हैं और आजकल के एक सबसे बड़ी चीज है ये आज आप जान रहे हैं मोबाइल का जमाना है सोशल मीडिया काफी आ भी हो गया है हाँ, और विद्यार्थी भी जाने अनजाने इसके शिकार हैं और उन्हें हमारा एक संदेश है कि अगर वे परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं तो एक अपनी कार्यबद्ध योजना बनाकर पढ़ाई करें जो कठिन विषय है वो डिवाइड कर लें सबसे कौन सी वो विषय है जो उन्हें ज्यादा चुनौती देती है कोई कठिन लगती है वास्तव में कोई सच तो ये है कि कोई विषय कठिन नहीं होती है हुँ, कुछ विद्यार्थियों उनके लिए मैथमेटिक्स कठिन होता है और कुछ विद्यार्थियों के लिए वो खेल के समान होता है बड़े बड़े सवालों को गेम के जैसे एंजॉय करते हुए हल कर देते हैं अगर वास्तव में कठिन कट, <laughs> होता है तो वो एंजॉय करता ही नहीं पड़ता इंग्लिश होती है कठिन तो, के लिए गणित हाँ गणित किसी के विज्ञान कठिनाई इसलिए है की थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है और कठिनाई तभी तक होती है जब तक हम उस विषय के बारे में जानकारी जानकारी नहीं लेते हैं या थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं जैसे ही आप अगर कोई चीज़ को आप पढ़ रहे हैं एक बार नहीं याद हो रहा है तो दोबारा पढ़िए और ध्यान पूर्वक पढ़िए अगर पढ़ते पढ़ते आपका मस्तिष्क थक जाता है तो थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए और अपनी रुचि की दूसरे विषय को पढ़िए आप कंटिन्यू करके पढ़ सकते हैं प्रकृति ने मस्तिष्क में अद्भुत क्षमता दिया हुआ है इसका अगर आप उपयोग करते हैं सदुपयोग करते हैं तो आप परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आज देख रहे हैं कंपटीशन का युग है दौर है और इसमें सर्वोत्तम या उत्कृष्ट करने वालों के लिए ही जगह है चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जो है नॉलेज मिल गया है और आशा करता हूँ आप सभी इन चीज़ों को अगर थोड़ा ध्यान रखते हैं और भय एक नकारात्मक ऊर्जा है वो जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उतना ही आपको जो है भय बढ़ता जाएगा इसलिए उन चीज़ों को ना सोचें और अपने अंदर एक ऐसा एक समान लीजिए एक ऐसा अंदर से विश्वास पैदा कीजिए कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ और मुझे पढ़ने का शौक़ है बस इस लगन से आगे बढ़ते जाएंगे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किस विषय को आप पढ़ते हैं कभी कभी हमें वो जल्दी याद नहीं होता तो उसके लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दीजिए और जिसके लिए आपको जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं रुचि वाले सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी बीच बीच में ऐसे ब्रेक लेके सिलचोर करते जाएंगे तो आपका मन बना रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा हाँ ये हो सकता है कि कोई चीज़ें आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा लेकिन वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल याद होने के दिए हैं डॉक्टर साहब ने मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं और मैं यही कहूँगा कि अभी एग्ज़ाम फ़ियर ना करते हुए एग्ज़ाम को एंजॉय कीजिए उसके लिए आप बिल्कुल एक जैसे आप बहुत बड़े योद्धा हो और एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए आप जाना है और विजयी आपका सुदर्भ है इस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और देखिए बड़ा मज़ा आएगा एक चैलेंज एक एक चैलेंज लीजिए जैसे हम लोग किसी दोस्त के साथ जब गपशप करते हैं या बातें करते हैं देख मैं ये काम तेरे सामने करके दिखाता हूँ तो हम लोग करते हैं उन चीज़ों तो जैसे हम एक दोस्त के साथ बातें करते हैं तो हम एक चैलेंज ले लेते हैं कि मैं देखो यहाँ से यहाँ तक जंप करूँगा मेरा सात फुट मैं जंप कर सकता हूँ तो हम लोग करके दिखाते भी तो वैसे ही बिल्कुल अपने एग्जाम में भी मैं फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रैंक में ही आऊँगा मैं बहुत ही फर्स्ट क्लास रैंक में ही आऊँगा इस तरह का चैलेंज अपने आप से लीजिए और उसे करने की कोशिश कीजिए देखिए बड़ा मज़ा आएगा जिस तरह से खेल में हम लोग आनंदित हो जाते हैं देखकर या कुछ करके वैसे ही पढ़ाई में भी आप उसको अगर चैलेंज के रूप में लेते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने एग्जाम फेयर को दूर रखते हुए आनंदमय जीवन जिए परीक्षा को एक सु अवसर समझ के अपॉर्चुनिटी समझ के उसका अपॉर्चुनिटी को उसका लाभ लीजिए ऐसी शुभकामना के साथ और आपने एग्जाम में आप अच्छा करें और अच्छा पढ़ाई करें अपना और देश का नाम रोशन करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रिडम वन नाइनटी सुनते रहो बुर्रा रहो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 शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा जब अंतर में तो, दिल में सुख सावन जैसा। ओम शांति भवन में अंदर जाके देखा बहुत ही सुंदर हॉल बना हुआ है बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बड़ा खुशी होता है हमें कि हम लोग इस अच्छे एक ऐसे अच्छे आध्यात्मिक स्थान पर आए हुए हैं और डॉक्टर साहब से मेरी बातें हो रही हैं और आप लोगों से भी रूबरू होने का एक अच्छा संकल्प पूरा हो रहा है मुझे मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग चलते फिरते ऐसा कुछ बातें करें और आप लोगों को भी यहां का नज़ारा दिखाते हुए अच्छी अच्छी बातें आपसे करें तो आइए फिर से आप मैं डॉक्टर साहब से जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे बीच में ब्रेक में कि भई हम लोग कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बच्चों को बताएंगे जो उनके एग्जाम में या उनके पढ़ाई में उनको हेल्प मिले तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार एक, एक खिलाड़ी होता है खेलने जाता है ट्रेनिंग में जाता है एक कोच उसको जितना हेल्प करता है उतना ही वो आगे बढ़ता है तो वैसे ही एजुकेशन में भी हमारे टीचर्स ही हमारे कोच होते हैं वही हमें टिप्स बताएंगे तो हमारे सर जी हैं और उनके पास अच्छा एजुकेशन का अनुभव भी है तो मैं चाहूँगा हमारे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अव्वल आने के लिए कौन कौन से टिप्स आप बताएंगे ज़रा सुनाइए हमें <laughs> जैसे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पहले हम सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें एक लक्ष्य निर्धारित करें अच्छा और जैसे ही आप लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं आधे से अधिक आप सफलता को हासिल कर लेते हैं आपका आधा कार्य आसान हो जाता है शेष अच्छा। रह जाता है आधा हाँ। और आधा के लिए आप प्लानिंग बना लीजिए हाँ। हाँ। अपने डिवाइड कर लीजिए टाइम को हाँ। पढ़ाई का जो टाइम है और जो कठिन विषय जो लगता है उसके लिए थोड़ा अधिक टाइम दे दीजिए हुँ, हुँ। और उसके बाद दूसरे नंबर का जो कठिन विषय है तीसरे नंबर का इस तरह आप कर, एक क्रमबद्ध को डिवाइड प्लान दे, कर और वो टाइम दे दीजिए और मैं समझता हूँ कि अभी दिसंबर का अंतिम महीना है हुँ, हुँ। और दो महीने बाद लगभग एग्जाम शुरू एग्जाम शुरू हो होने वाले हैं और ये समय बहुत है आपके पास आप पूरी अपनी एक तरह से किस्मत को बदल सकते हैं अगर प्लानिंग बना करके हुँ, हुँ, हुँ, और एक लक्ष्य बनाकर सकारात्मक रूप से पढ़ते हैं हुँ, हुँ. तो आपके मस्तिष्क में अपार क्षमता है अच्छा अद्भुत क्षमता है उतनी क्षमता <laughs> जितना आप विद्यार्थी अपने मस्तिष्क समझ नहीं पा रहे हैं ये है। प्रकृति का दिया हुआ कंप्यूटर है प्रकृति का वरदान है मानव का मस्तिष्क जैसे ही आप सकारात्मक होते हैं और एक लक्ष्य निर्धारित करके अपनी एनर्जी फोकस करते हैं तो आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है ओके okay, okay. और आपकी जो मेमोरी पावर है वो एक्टिव हो जाती है क्या बात है क्या और बात? जैसे आप जो चीज पढ़ेंगे वो सारी चीजें याद होने लगती तो चलिए मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों का बहुत बड़ा जो है एक आ... सर्ट मिल गया खजाना मिल गया है आपको कैसे है, आप एग्जाम को फियर एग्जाम को ठीक से क्रैक कर सकते हैं वो सारी बातें एक छोटा सा प्लानिंग से आप कर सकते हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया और वही चीजों को आप क्रमवध अपने सब्जेक्ट ले लिए जो बहुत हार्ड है उसको पहले नंबर पर रखिए जो आपको थोड़ा हार्ड लगता है वो सेकेंड नंबर पर रखिए और थोड़ा मुश्किल लगता है वो कर पाते हैं वो तीसरे नंबर पर और जो आते हैं उसको चौथे पाँचवें नंबर पर रख के आप जो है धीरे धीरे इन चीज़ों के लिए टाइम जो है जो बहुत मुश्किल है उसके लिए ज़्यादा टाइम दीजिए और जो आपको आसान लग रहा है उसके लिए थोड़ा कम टाइम देने से आपका मैनेज हो जाएगा तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं अभी दो महीने आपके पास है दो तीन महीने आपके पास समय है तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आप कर सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं एक बार रूटीन में आना चाहिए एक्चुअली में हार्ड तब तक लगता है कोई चीज जब तक आप उसको ठीक से कर नहीं पाते एक बार आप कर लेते हो तो फिर वो आपको यूज हो जाएगा एक बार कोई चीज़ आप कर देते हो तो वो चीज़ें बार बार करने से वो आसान हो जाता है तो इसीलिए ऐसा नहीं कि जो हार्ड है वो ज़िंदगी भर आपके लिए हार्ड ही रहेगा मुश्किल ही रहेगा नहीं एक बार कर लेने से वो आसान हो जाता है तो इसीलिए पहली बार आपको टाइम देना लगता है उसके बाद तो फिर नॉर्मल जो जैसे आप पढ़ाई करते हैं वैसे कर सकते हैं तो शुरुआत में ये चीज़ें आपको प्लान तरीके से करके प्लानिंग के तरीके से आप पढ़ाई करिए तो अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एसर्ट आपके पास है इसके साथ आप काम कीजिए और हमें मैसेज कीजिए तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप हमारे विद्यार्थियों को और क्या बताना चाहेंगे पहली बात तो ये एग्जाम को एक सकारात्मक लें लेंगे दूसरा चीज है की है। चीज़ है कि अपने एक प्लानिंग बना दें जो कठिन विषय है उनको जी, जी, कर लें थोड़ा हाँ, सा हाँ, उसके लिए अधिक समय दें तीसरी चीज कमिटमेंट अपने से जो उन्होंने प्लानिंग बनाया है उस प्लानिंग को अपने जीवन में लागू करने के लिए अपने से कमिटमेंट अपने आप से वादा करें वादा करें और उस कार्य करने की योजना को अमल में चीज जो सबसे बड़ा जो आज एक समस्या बन गई है वो हाँ। तो सोशल मीडिया को मोबाइल है या व्हाट्सएप है या फेसबुक है इसको दो महीने के लिए अलविदा कर दें ये ये बहुत बड़ी बात ऐसा कर देते हैं तो जो प्लानिंग बनाने से सकारात्मक चिंतन से जो 50 परसेंट सफलता मिलती है अगर इसको छोड़ देते हैं तो करीब 90 परसेंट उस सफलता का रेसी हो जाता है दस परसेंट केवल अपनी कार्य योजना को अगर वो कर ले कर लेते हैं तो उन्हें 100 परसेंट रिजल्ट है और क्योंकि आप जान रहे हैं जीवन में आगे बढ़ना है आपको एक अच्छे <laughs> नागरिक के रूप में एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में समाज में आगे बढ़ना है चुनौतियाँ भी आगे हैं तो आपके अंदर आत्मिक शक्ति भी है और एक चीज और सलाह देना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि यदि वे थोड़ा नकारात्मक रूप से अगर ऊर्जा उनके अंदर है कुछ अगर अनुभव कर रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन का भी वो प्रयोग कर सकते हैं।, सकते हैं जी अगर आधे घंटे वो मेडिटेशन करते हैं कही अगर आ, कोई उस तरह का मेडिसन है नहीं तो कोई भी मेडिटेशन आसान किसी भी तरह का हाँ, हाँ, मेडिटेशन भी एक, बहुत इसमें हो सकता है। एक अच्छा है, हाँ, हाँ। है और वो नकारात्मक करता है जैसे आपकी मोबाइल होती है डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज करते हैं इसी तरह से मेडिटेशन करेंगे तो आप अंदर से चार्ज हो जाएंगे और एक नई ऊर्जा नए उमंग उत्साह के साथ आप परीक्षा में लग जाइए और मेरी शुभकामना है और शुभकामना तो है ही साथ बहुत बड़ा विश्वास है कि आप कर पाएंगे दो महीने के अंदर वो कार्य कर सकते हैं जो आप शायद दो साल के अंदर नहीं, नहीं कर और एक प्रतिबद्धता प्लानिंग और एक लक्ष्य का निर्धारण करके तीन चीजें और अपने सबसे पहले तो आप परीक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण को ही बदल दीजिए सकारात्मक सारा चीज वहां से शुरू हो जाए सफलताओं का जो मेन चाबी है यहीं से है चलिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर हमें सुन रहे हैं ध्यान से तो आपके लिए बहुत बड़ा एक जो है क्या कहते हैं वरदान साबित होगा आज का ये एपिसोड हमारा और दो महीने में आप उन चीज़ों को कर सकते हैं जो पूरे एक साल में आप नहीं कर पाए हैं तो अपना प्लानिंग सेट कर लीजिए अभी ही आज ही और फिर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए और देखिए हम लोग जहाँ पर हैं ये एक यूनिवर्सल पीस हॉल है जहाँ पर हम लोग यहाँ से जब नीचे उतरते हैं तो नीचे एक बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बहुत सारे अलग अलग किताबें हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं बहुत पहले आया था तो वहाँ पर मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी और वो जो अनुभव है वो अपने आप में मुझे बहुत ही याद करता याद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बिल्कुल थोड़े से बगल में जो जाएंगे तो मेडिटेशन रूम है जहाँ पर मैं योग करता था मेडिटेशन करता था तो वो मुझे बहुत ही अच्छा फील कराता है और सामने ये, ये, ये गाड़ी और है। मैं कहना चाहूँगा जी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्यार्थियों अपने मन की बात में हाँ हाँ हाँ चर्चा में इस परीक्षा के के ऊपर ही एक बार चर्चा किया था अच्छा। और उन्होंने एक बुक लिखा है एग्जाम वारियर्स हुँ, हुँ। वो किताब बहुत ही सहायक है अगर विद्यार्थी इस किताब को पढ़ते हैं और सरकार की ओर से प्राय लाइब्रेरी में ये उपलब्ध कराई गई और कहीं से मिल जाती है तो ये किताब विद्यार्थी में बहुत आत्मविश्वास पैदा करती है बहुत सहायक हो सकती है इस किताब का भी सारा ले सकते हैं सही बात है और मुझे लगता है की आप अगर प्लानिंग से करते हैं तो किताब विताब भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी अगर आपके पास रुचि है लाइब्रेरी है वहाँ पर है किताब तो उसे पढ़िए नहीं तो ख़रीद लीजिए एक किताब आप इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे के साथ हम लोग कहेंगे मेरी ओर से और डॉक्टर साहब की ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल एग्ज़ाम के लिए और आप अच्छा करें ऐसी शुभकामना करते हैं और हमारे अनुज जी हमारे साथ हैं जो कैमरा मैन हैं और काफ़ी समय से हमें शूट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से शूट कर रहे हैं और उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कान है कि कुछ नया करने का उनको मौका मिल रहा है और माउंट आबू के सुंदर वादियों में सर्दियों में हम लोग आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में शूट होने के बाद हम लोग नीचे वापस आबू रोड शांतिवन में पहुँचेंगे और इसी के साथ आप सभी को बहुत सारी दुआएँ बहुत सारी खुशियाँ आप सुन रहे हैं रीडमोट वन नाइनटी सुनते रहो मस्क रात तो है जीवन जीवन है तो है भगवान भगवान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 कर्म होगा वैसा पल पाओगे